ठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 11 भाग 1, बोध ही ऊर्धगमन है के मन में मनुष्य के शरीर की कोई भी निंदा नहीं मनुष्य के शरीर के प्रति बहुत सद्भाव है बहुत श्रद्धा भाव है क्योंकि तो मनुष्य का शरीर वस्तुतः मंदिर उस परमात्मा का निवास जिसके भीतर है उसकी निंदा तो कैसे की जा सकती है परमात्मा जिसके भीतर बसा है उस परमात्मा के बसने के कारण ही शरीर पवित्र हो जाता है। उपनिषद की दृष्टि में शरीर अपवित्र नहीं साधारणतः धार्मिक लोग तथा कथित धार्मिक लोग शरीर के प्रति एक तरह की गहरी निंदा से भरे होते एक कंडेमिनेशन से जैसे शरीर कुछ बुरा है गर्हित घृणित जैसे शरीर के कारण ही जीवन में दुख पीड़ा बंधन है जैसे शरीर ही नरक का द्वार है लेकिन इस तथा कथित धार्मिक दृष्टि के लिए कोई भी आधार नहीं और अगर कोई आधार है तो सिर्फ केवल रुग्ण चित्त मनुष्यों में शरीर आपको बांधे हुए नहीं शरीर आपको पकड़े हुए भी नहीं शरीर तो आपको पकड़ भी कैसे सकता है आपने ही शरीर को पकड़ा है आपने ही शरीर को चुना है यह आपकी ही वासनाओं और इच्छाओं का मूर्त रूप है तो पहले तो इस बात को समझ लें कि जो भी शरीर आपको उपलब्ध हुआ है मनुष्य का कि पशु का कि पक्षी का कि वृक्ष का कि पत्थर का कि स्त्री का कि पुरुष का सुंदर या कुरूप स्वस्थ या बीमार जैसा भी जो भी देह आपको उपलब्ध हुई यह आपकी ही कामनाओं आपकी ही वासनाओं इच्छाओं का मूर्त रूप जो आपने चाहा था वह आपको मिल गया है लेकिन यह हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि चाहने और पूरे होने में बड़ा फासला है एक आदमी बीज बोता है वर्षों बाद अंकुर निकलता है वो भूल ही जाता है कि बीज बोया था आप जान के चकित होंगे कि सैकड़ों ऐसी जातियां जमीन पर रही हैं और आज भी अफ्रीका के कुछ कबीले जो ये नहीं मानते कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है क्योंकि संभोग किए हुए तो महीनों बीत जाते हैं। तब बच्चे का जन्म होता है। तो कई जातियां ये तर्क ही नहीं उठा पाई कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है। फिर सभी संभोग से जन्म होता भी नहीं सैकड़ों संभोग में एक संभोग जन्म बनता है फिर जो संभोग जन्म बनता है वो भी तत्काल नहीं बन जाता उसमें भी महीनों लग जाते तो उन जातियों को यह स्मरण ही नहीं आ पाया कि संभोग से जन्म का कोई संबंध है वे सोचते हैं कि जन्म परमात्मा की कृपा है या किसी देवता का वरदान है या किसी गुरु का आशीष है लेकिन संभोग से उसका कोई संबंध नहीं जोड़ पाते फासला इतना है आदमी के कर्म और आदमी की वासनाएं और इच्छाओं और उनके पूरे होने में तो कई बार बहुत लंबा फासला हो जाता है। आप खुद ही भूल जाते हैं कि ये आपने चाहा था मनस्वित कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां आप ही बुला लेते हैं आप उन्हें चाहे हैं कभी और वो चाहे अचेतन में दबी रह गई फिर धीरे धीरे शरीर उस बीमारी को पैदा कर लेता ये थोड़ी हमें सोच के कठिनाई होगी मानने में थोड़ी मुसीबत होगी क्योंकि बीमारी तो कोई भी चाहता नहीं इसलिए कौन बीमार होना चाहेगा उसके बीच कोई क्यों बोएगा लेकिन बड़े गहरे कारण मनुष्य के जीवन में बड़ा जटिल जाल है। एक छोटा बच्चा है जब भी वो बीमार पड़ता है तो लोग उसकी चिंता करते हैं फिक्र करते है। जब वो स्वस्थ रहता है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता बच्चे के अचेतन में एक बात निश्चित हो जाती कि बीमार होना भी एक गुण है तभी लोग उस पर ध्यान देते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ध्यान दिया जाए बड़ी गहरी आकांक्षा है कि लोग आप पर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान भोजन है जब कोई आपकी तरफ देखता है आप प्रफुल्लित होते हैं, जब कोई भी नहीं देखता तो आप उदास हो जाते हैं। तो छोटा बच्चा धीरे धीरे अनुभव करता है कि जब बीमार होता है तब जरूर कोई गरिमापूर्ण घटना घट गट जाए पिता ज्यादा प्यार करता है माँ पास बैठती बहुत चाहता है वो कि माँ पास बैठे पिता प्यार करे सब उसकी फिक्र करें, लेकिन कोई उसकी फिक्र नहीं करता लेकिन जब बीमार होता तब उसकी सब इच्छाएं पूरी होती बीमारी के साथ एक आकांक्षा जुड़ जाती ये बच्चा जिंदगी में बहुत वर्षों बाद जब भी अनुभव करेगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तभी इसकी भीतरी इच्छा प्रबल हो जाएगी कि, कि मैं बीमार पड़ जाऊ ये चेतन में नहीं होगी ये गहरे अचेतन अनकॉन्सियस में होगी स्त्रियों की तो अधिकतम बीमारियां ध्यान न मिलने की बीमारियां हैं जब एक स्त्री को कोई प्रेम करता है तो वो स्वस्थ होती है और जैसे ही प्रेम विदा होने लगता है या समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है वह रुग्ण होने लगती है। उसका रोग ये कह रहा है कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा स्त्रियों की पचास बीमारियां कामना से कोई ध्यान दे उस आकांक्षा से पैदा हूं पति के घर आते ही स्त्री बीमार हो जाती जब तक वो घर नहीं तब तक वो ठीक और ऐसा नहीं कि वो कोई झूठा आडंबर रचती नहीं पति को देखते ही बीमार हो जाए पति को देखते ही पति उस पे ध्यान दे उसके सिर पे हाथ रखे उसकी फिक्र करे चिंता करे ये वासना जगती ये वासना भीतर बहुत सी चीजों को छोड़ देती अचेतन और वो उन स्थितियों में अपने को रख लेती जहां पति ध्यान करेगा उसका विचार करेगा उसकी सेवा करेगा आदमी का मन बहुत गहरे जाल से भरा हुआ है मनस्व ये आज कहते हैं लेकिन पूर्व के मनोशास्त्री निरंतर ये कहते रहे हैं कि ये बात हम जो कुछ भी हो जाते हैं हम जो भी हैं हमारी ही इच्छाओं का सघन रूप है इस जन्म में पिछले जन्म में और पिछले जन्मों में हमने जो चाहा है जो इकट्ठा किया है वो आज पूरा हो गया है तो शरीर को घृण करने का कोई भी कारण नहीं है यही शरीर आपने मांगा था यही शरीर आपको उपलब्ध हो गया है दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये शरीर आपको नहीं पकड़े हुए हैं शरीर कैसे आपको पकड़ेगा आप शरीर को पकड़े हुए हैं और जिस दिन भी आप शरीर को छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे शरीर विदा हो जाएगा एक क्षण भी रुकेगा नहीं एक क्षण को भी भीतर आप शरीर से अपने को पूरा अलग कर लें शरीर विदा होने लगेगा इसलिए संत स्वेच्छा से मर सकते हैं स्वेच्छा से मरने की कला यही है कि वे उस राज को तो जानते हैं कि शरीर से कैसे अलग हो जाए शायद एकांत खूंटी शरीर में गड़ाए रखते ताकि शरीर का कोई उपयोग है वो पूरा हो ले जिस दिन भी उन्हें लगता है कि विदा हो जाना आखिरी खूंटी भी उखाड़ लेते हैं नाव छूट जाती इसलिए संत अक्सर अपनी मृत्यु की खबर दे देते हैं कि फला दिन में मर जाऊ ये कोई भविष्य दर्शन के कारण नहीं जैसा लोग समझते हैं कि संत को भविष्य का पता है नहीं संत शरीर से अपने को किसी भी क्षण मुक्त कर सकता है ये उसकी स्वतंत्रता है वो जिस दिन चाहे उस दिन विदा हो सकता है उसने इस रहस्य को समझ लिया कि शरीर उसे नहीं पकड़े हुए उसने ही शरीर को पकड़ा है तो जब तक पकड़ना हो ठीक जब छोड़ना हो तब छोड़ा जा सकता है आप ये बात बिल्कुल भूल ही गए आप ऐसा समझते हैं जैसे शरीर ने आपको पकड़ा हुआ है और तब इससे बहुत नासमछियां पैदा होती ईसाइयों का एक संप्रदाय था जिसके फकीर अपने को दिन रात कोड़े मारते थे शरीर को कष्ट देने के लिए क्योंकि शरीर दुश्मन और जो जितने ज्यादा कोड़े मारता उतना बड़ा संत समझा जाता अगर आज वैसे संतों तो हम उनको कहेंगे कि वो मैसुचिस्ट मैसुचि वो अपने को सताने में रस लेने वाले बीमार लोग उनको हम पागल खाने में रखेंगे लेकिन मध्य सदी में पूरा यूरोप ऐसे संतों से भरा था वो संत नहीं थे सिर्फ रुग्ण बीमार लोग ऐसे ईसाई फकीर हुए हैं जो जूते पहनेंगे जिनमें अंदर खीले लगे होंगे कमर में पट्टे बांधेंगे जिनमें अंदर खीले चुभे होंगे ताकि शरीर में खिले चुभे रहे और शरीर को पीला दिन रात सोते जागते मिलती रहे उन्हें लोग बड़ा आदर देते थे हम भी उसी तरह के लोगों को आदर देते हैं जो शरीर को सता रहे कोई भूखा मर के सता रहा है कोई धूप में खड़ा होकर सता रहा है कोई पैर के बल खड़ा है तो बैठते नहीं खड़े होकर सता रहा है कोई कांटों पर लेट कर सता रहा है काशी में जाकर देखें, ऐसे बहुत सी प्रदर्शनियां लगी हुई कुंभ के मेला में चले जाएं, वहां पूरा प्रदर्शन। इस सब पागलपन का लेकिन ये शरीर को सताने वाले आदमी को हमारे मन में भी आदर उठता है कि क्या गजब की बात हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है शरीर को सताने का मतलब केवल इतना ही है कि तुम्हें अभी यह भी पता नहीं चल सका की शरीर तुम्हें नहीं पकड़े हुए है तुमने शरीर को पकड़ा है यह तो वैसे ही है जैसे कोई उठ के अपनी कार की पिटाई करने लगे क्योंकि यह कार मुझे कहीं भी ले जाए जा रही है। कार तुम्हें कैसे कहीं ले जाएगी तुम उसमें पेट्रोल डालते हो तुम उसकी साथ संवार करते हो तुम उसका स्टीरिंग संभालते हो तुम ही कहीं जाना चाहते हो इसलिए कार जाती हालांकि तुम उसके भीतर बैठे हो लेकिन कार तुम्हारे पीछे जा रही तुम कार के पीछे नहीं जा रहे शरीर रथ जैसा कि इस उपनिषद में कहा है। एक कार है उसमें भीतर बैठकर तुम ही चला रहे हो तो अगर तुम पाप की तरफ जाते हो तो यह मत सोचना कि शरीर ले जा रहा है यह बहुत नासमझी की बात है तुम पाप की तरफ जाना चाहते हो शरीर तुम्हारे साथ चला जाता तुम कार को वैश्यालय की तरफ ले जाते हो कार वैश्यालय चली जाती कार को कोई प्रयोजन नहीं है कि तुम कहां जा रहे हो कार का काम चलना है तुम मंदिर ले जाना चाहते हो कार मंदिर के द्वार पर रुक जाती लेकिन जब वैशालय के द्वार पर रुकती तो तुम के कार की पिटाई शुरू कर देते तुम ना समझो और ऐसा नहीं कि तुम जिनको बहुत लोगों ने आदर दिया है ऐसे अनेक लोग इस तरह का काम करते रहे हाथ काट दिए हैं फकीरों ने क्योंकि हाथ ने कोई बुराई की हाथ कैसे बुराई कर सकता है आंखें फोड़ दी हैं फकीरों ने क्योंकि आंख ने वासना जगाई आंख क्या वासना जगाई आंख के भीतर तुम छिपे हो तुम जहां आंख को ले जाते हो आंख वहां जाती आंख अपने आप चलती नहीं तुमसे चलती है दोष तुम करते हो आंख फोड़ के सजा तुम किसको दे रहे हो फकीरों ने जबान काट दी है जन्नेन्द्रियां काट दी विक्षिप्तताएं हैं ये ये तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि शरीर तो सिर्फ यंत्र है शरीर के पास कोई चेतना नहीं चेतना तो तुम हो इसलिए अगर दोष है तो तुम्हारा अगर गुण है तो तुम्हारा अगर नर्क जाओगे तो तुम अगर स्वर्ग जाओगे तो तुम शरीर को दोष देने वाला बिल्कुल निर्बुद्धि उपनिषद इस धारणा को समझ के आप इस सूत्र में प्रवेश करें सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य शरीर नगर है पुर है इसलिए हमने मनुष्य को पुरुष कहा है पुरुष का अर्थ है जिसके भीतर जिस पुर में परमात्मा बसा है जिस नगर में छिपा है पुरुष बड़ा बहुमूल्य शब्द है पुरुष से बना नगर और नगर ही कहना चाहिए घर कहना ठीक नहीं क्योंकि घर बड़ी छोटी चीज है आपका शरीर सच में ही नगर है और छोटी मोटी आबादी नहीं है उस नगर की सात करोड़ जीव कोष्ठ है सात करोड़ जीवित कोष्ठ आपके शरीर को बना रहे एक विशाल नगर है उन कोष्ठों की दृष्टि से अगर हम सोचें अगर आपके शरीर के एक कोष को एक सेल को आपकी ऊंचाई के बराबर बड़ा कर दिया जाए तो आपका शरीर लंदन के बराबर बड़ा नगर हो जाए उसी अनुपात में। और लंदन में जैसी सड़कें हैं और लंदन में जैसी नदी बहती है और लंदन में जैसे तारों का जाल है टेलीफोन का टेलीग्राफ का पुलिस के सिपाही हैं मिलिट्री है नगर निवासी हैं मालिक हैं, गुलाम हैं गरीब हैं अमीर है इन 700 करोड़ निवासियों में सारी की सारी ऐसी अवस्था है इसमें पुलिस के सिपाही अगर आप चिकित्सा शास्त्र से पूछें तो आप बड़े चकित हो जाएंगे शरीर बड़ी अनूठी घटना है जरी सी चोट लगती है आपको और आप पाते हैं कि थोड़ी देर में वहां मवाद इकट्ठी हो गई आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मवाद चोट लगते क्यों इकट्ठी होती है? ये मवाद नहीं है ये, ये आपके खून के सफेद सेल जो कि शरीर में पुलिस का काम कर रहे हैं पूरे समय जहां भी खतरा होता है उपद्रव होता है दुर्घटना होती बाघ के वहां पहुंच जाते और उस जगह को घेर लेते क्योंकि उस जगह के घेर लेने के बाद फिर कोई इंफेक्शन भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और अगर वो जगह खुली रह जाए तो कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया कोई भी बीमारियों के वाहक तत्काल भीतर प्रवेश कर सकते तो आपके खून के सफेद सेल हैं वो तत्काल भाग के पहुंच जाते हैं और जहां भी घाव लगता है उसको चारों तरफ से घेर के ढांक देते हैं। उसको आप मवाद कहते हैं वो मवाद नहीं है वो आपके शरीर की सुरक्षा का उपाय है अभी बड़ी हैरानी की बात है चिकित्सा सा समझाने में असमर्थ है कि इन सफेद सेलों को कैसे पता चलता है कि चोट पैर में लगी कि सिर में लगी कि हाथ में लगी और वो पूरे शरीर से भाग के खून में यात्रा करके वहां पहुंच जाते हैं तत्काल उस जगह को घेर लेते हैं अगर आपके शरीर के सफेद सेल कम हो जाएं, तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि आपके सुरक्षित दल की कमी होगी इसलिए सफेद सेल की एक मात्रा आपके शरीर में होनी ही चाहिए अगर वो न हो तो आप, आपका रेसिस्टेंस आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी क्योंकि वो लड़ रहे हैं उनको आपका कोई भी पता नहीं है बड़ा मजा यह है कि इन सात करोड़ सेलों का जो बसा हुआ नगर है इसका आपका आपका इसको कोई अनुभव ही नहीं कि आप भी इसमें हो भी नहीं सकता आप सुन की कोई मुलाकात भी नहीं होती वो अपने काम में लगे रहते कुछ खून बनाने का काम कर रहे हैं कुछ भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं भोजन आप कर लेते हैं उसको जीवाणु तोड़ रहे हैं पचा रहे हैं रासायनिक द्रव्यों में बदल रहे हैं खून मांस बन रहा है पूरा काम चल रहा है और सब काम ठीक से विभाजित हिंदुओं ने बहुत पुराने समय में चार वर्णों की कल्पना की थी करीब करीब चार वर्णों के सेल शरीर में है उसमें शूद्र सेल है जो सेवा में लगे उसमें वैसे सेल है जो चीजों को रूपांतरित करने का व्यवसाय कर रहे हैं एक चीज को दूसरे में बदलते हैं एक रासायनिक को हार्मोन बनाते हैं एक हारमोन को कुछ और बनाते हैं पूरे वक्त व्यवसाय में लगे उसमें छत्री जो पूरे समय रक्षा में लगे उसमें ब्राह्मण जो पूरे समय विचार में संलग्न आपके मस्तिष्क के सबसे ब्राह्मण सैदे हिंदुओं ने जो कल्पना की थी कि शूद्र पैर से और ब्राह्मण सिर से वो प्रतीक कीमती पूरा शरीर विभाजित है इस बात की बहुत संभावना है कि योगियों के अंतर दर्शन से भीतर की जो व्यवस्था ख्याल में आई हो उसी व्यवस्था को उन्होंने समाज में लागू किया हो और वर्ण की व्यवस्था प्रचलित हुई हो इसकी बहुत संभावना है क्योंकि चार वर्णों का ख्याल कैसे पैदा हुआ और ये सिर्फ भारत में पैदा हुआ भारत के बाहर कहीं भी चार वर्णों का वर्णों का कोई ख्याल पैदा नहीं हुआ असल में भारत के बाहर शरीर के नगर में प्रवेश की कोई चेष्टा ही नहीं हुई तो भीतर के गहरे दर्शन से यह समझ में आया होगा इस दर्शन को ही फैलाकर समाज पर चाहे दुनिया में चार वर्ण माने जाते हो या न माने जाते हो चार वर्ण होते तो हैं ही चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो सूद्र तो होता ही सूद्र को रूस में वो प्रोजेक्ट कहते हैं सर्वहारा नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई है जो मजदूर का काम करता ही रहता चाहे समाज बदले राज्य की व्यवस्था बदले अर्थशास्त्र बदले लेकिन कोई तो वहां शूद्र का काम करता ही रहेगा लोकतंत्र हो कि तानाशाही हो कि किसी तरह का तंत्र हो कोई तो वहां होगा जो छत्री की तरह छाती पर बैठा ही रहे और कैसा ही तंत्र हो ब्राह्मण को सिर से नीचे उतारना असंभव उसका कोई उपाय नहीं क्योंकि ब्राह्मण सिर है उसको उतारने का कोई उपाय नहीं कितनी ही चेष्टा की जाए ब्राह्मण सदा सिर पर पहुंच जाएगा आज रूस में प्रोफेसर की डॉक्टर की इंजीनियर की वैज्ञानिक की जो प्रतिष्ठा है वो किसी और की नहीं वो ब्राह्मण उनका सबका धंधा विद्या है अमेरिका में तो ये डर पैदा होता जा रहा है कि आने वाले सौ वर्षों में वैज्ञानिक इतने ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं कि कहीं वो पूरे राज्य तंत्र पर कब्जा न कर ले, क्योंकि सारी कुंजी उनके हाथ में है आज राजनीतिक बाहर दिखता है ताकत में लेकिन पीछे वैज्ञानिक ताकत में क्योंकि एटम की कुंजी उसके हाथ में वह आज नहीं कल कभी भी छाती पर सवार हो सकता और राजनीतिक भी उसके पास पहुंचता है सलाह मशविरा लेने केनेडी जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुए उन्होंने अमेरिका में जितने बुद्धिमान लोग थे उनमें से चुने हुए लोगों को तत्काल बुला लिया अपना सलाहकार के लिए बड़े प्रोफेसर बड़े वैज्ञानिक बड़े लेखक बड़े कवि कैनेडी ने अपने चारों तरफ इकट्ठे कर लिए क्योंकि छत्री की खुद की बुद्धि तो ज्यादा चल नहीं सकती वो छत्री सदा ब्राह्मण से सलाह लेता रहा ब्राह्मण सामने नहीं होता वो पीछे होता छत्री सामने होता लेकिन ब्राह्मण गहरे में चलाता रहता है शरीर के भीतर एक बड़ा नगर है और ये बड़े नगर का इतना व्यवस्थित काम है जितना अभी तक किसी नगर का भी नहीं इतना व्यवस्थित काम है और सब चुपचाप चलता जाता है बिल्कुल ऑटोमेटिक स्वचालित है आप सो रहे हैं तो चल रहा है आप जग रहे हैं तो चल रहा है आप काम कर रहे हैं तो चल रहा है आप विश्राम कर रहे हैं तो चल रहा है और आपको कोई बाधा भी नहीं है इससे अपने आप चलता रहता है कब भोजन पच जाता है कब खून बन जाता है कब हड्डी निर्मित होती कब मुर्दा सेल बाहर फेंक दिए जाते आपको कुछ प्रयोजन नहीं पूरा नगर स्वचालित है इस नगर के बीच में आप हैं यह नगर सम्मान योग्य है और इस नगर ने आपको मौका दिया है कि आप चाहें तो नरक की यात्रा कर लें इसके सहारे और आप चाहें तो स्वर्ग पहुंचाएं और आप चाहें तो स्वर्ग और नर्क दोनों से मुक्त होकर मोक्ष की उपलब्धि कर लें। शरीर साधन है यह सूत्र कहता है सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां और एक मन ऐसे ग्यारह इसके द्वार हैं। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता अपित जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह हो जाता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान करके साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता अपितु जीवन मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर विदेह हो जाता फिर इस नगर की कोई जरूरत नहीं रह जाती फिर इस यंत्र से मुक्ति हो जाती इस शरीर के यंत्र के दो उपयोग हो सकते हैं एक है अपने को विस्मरण करने में वासना उसी का नाम है एक है अपने को स्मरण करने में ध्यान उसी का नाम है या तो आप इस शरीर का उपयोग कर लें इस भांति कि जीवन में क्षुद्र सुखों की खोज में लग जाए और सुख है क्या जहां भी आप थोड़ी देर को अपने को भूल पाते हैं वहीं आप समझते हैं सुख है सुख खुद को भूलने से ज्यादा कुछ भी नहीं एक आदमी शराब पी के भूल पाता तो कहता बड़ा सुख मिलता है एक आदमी संगीत सुनकर भूल पाता तो कहता बड़ा सुख मिलता है एक आदमी संभोग में भूल पाता है तो कहता है बड़ा सुख मिलता है एक आदमी भोजन में भूल पाता है तो कहता है बड़ा सुख मिलता है एक आदमी सिंहासन पर बैठ के भूल पाता है तो कहता है बड़ा सुख मिलता है हमारी सुख की परिभाषा क्या है जहां भी हमें अपनी याद नहीं रहती वहीं हम कहते हैं सुख मिलता है। और जहां भी हमें अपनी याद आती वहीं हम कहते हैं दुख मिलता है असल में जहां भी आपको स्मरण आना शुरू होता है अपना वही पीड़ा सघन होने लगती क्योंकि आपको लगता है क्या कर रहे हैं कहां है क्यों है ये सब क्या हो रहा है चिंता पकड़ लेती फिर अपने को बुला लेते कोई अखबार पढ़ने में बुला रहा है कोई गीता के पढ़ने में बुला रहा है बुलाने के रास्ते अनेक हैं लेकिन बुलाने की कोशिश चल रही है वासना है आत्मविस्मरण अपने को बुलाने और जो अपने को बुला रहा है वो कैसे आत्मवान हो सकेगा और जो अपने को भुला रहा है वो चैतन्य को कैसे उपलब्ध होगा परमेश्वर बहुत दूर हो जाएगा जितना ही आप अपने को भूल जाते हैं उतना ही परमेश्वर दूर है इसलिए सभी धर्मों ने शराब का विरोध किया है विरोध शराब का नहीं है शराब निर्दोष चीज है उसका क्या विरोध करना विरोध है खुद को भूल जाने का सिर्फ तांत्रिकों ने शराब का विरोध नहीं किया है पर बात उनकी भी वही है तांत्रिक कहते हैं शराब का क्या विरोध करना शराब पी के भी होश बनाए रखें तो कोई हर्च नहीं तो तांत्रिकों ने उपाय किया है कि शराब पियो और होश को संभालो धीरे धीरे शराब की मात्रा बढ़ाते जाओ और होश को भी संभालते जाओ उतनी ही मात्रा बढ़ाओ जितना होश रहे फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ फिर जहर भी तांत्रिक पी जाता है तो भी होश नहीं खोता फिर तांत्रिक शराब जहर इनसे कुछ भी असल नहीं होता तो सांप पाल लेते सांप को जीप पे कटा देते उसका भी कोई परिणाम नहीं होता तब तांत्रिक कहता है कि अब मैं सच में जागा अब कोई चीज मुझे सुला नहीं सकती तो तांत्रिक का भी विरोध शराब से तो है ही सारे दुनिया का विरोध बेहोशी से है धार्मिक खोज होश की खोज है प्रक्रिया अलग है जैन साधु है बौद्ध साधु वो सोच भी नहीं सकता शराब जहर तांत्रिक कहता है पियो हो लेकिन होश मत खो दोनों एक ही बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहा है कि मत पियो कि कहीं होश ना खो जाए और तांत्रिक कह रहा है पी के जांच करते रहो कि पीने से कहीं होश तो नहीं खोता होश बढ़ता जाए और मैं मानता हूं कि अगर तांत्रिक और दूसरे साधुओं को साथ खड़ा कर दिया जाए तो तांत्रिक का जो होश वो किसी दूसरे साधु का नहीं हो सकता क्योंकि तांत्रिक होश को संभाल रहा है विपरीत परिस्थिति में इसलिए उसके होश की कीमत और ऊंचाई बड़ी गहन है अगर दुनिया के सब साधु इकट्ठे कर लिए जाए और उनको शराब पिला दी जाए तो सिर्फ तांत्रिक भर होश में रहेंगे बाकी तो सब उपद्रव में पड़ जाएंगे अगर जहर की वर्षा भी हो जाए तो तांत्रिक बेहोश होने वाला नहीं उसने तो उसके साथ ही होश को साथ इसलिए तंत्र की प्रक्रिया बड़ी दुरू है। और साधारण आदमी अपने को धोखा दे सकता है वो सोच सकता है कि हम शराब इसलिए पी रहे हैं कि हम तांत्रिक तंत्र ने किसी भी बुराई का विरोध नहीं किया है कहा है कि हर बुराई में होश को साधा जा सकता है इसलिए संभोग का कोई विरोध नहीं किया है संभोग में भी होश सदा रहे तो संभोग भी ध्यान हो गया एक बात साफ है कि चाहे विरोध हो धर्मों का और चाहे विरोध न हो बेहोशी से सबका विरोध है होश से सबका सबकी सहमति इस शरीर का उपयोग जो होश को साधने के लिए कर लेता है वो इस शरीर से इसमें रहते ही मुक्त हो जाता है जिस जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है कि मैं अलग हूं शरीर अलग है बीच का फासला बड़ा होता जाता है फिर शरीर को कुछ होता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे होता है ऐसा लगता है कि शरीर को होता है आप चले जा रहे हैं और कार खड़ की आवाज करने लगी तो आप सोचते हैं इंजन में कुछ खराबी आप ऐसा नहीं सोचते कि मुझ में कुछ खराबी आप रोकते हैं गाड़ी की जांच पड़ताल करते हैं आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होगी जब होश सदा होगा तो आपको लगेगा शरीर में कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं लगेगा मुझे मुझ में कुछ कड़बड़े शरीर की चिकित्सा करवा लेंगे व्यवस्था कर देंगे लेकिन इससे कुछ पीड़ित और परेशान होने का कहीं भी कोई कारण नहीं भूख लगेगी तो लगेगा शरीर को भूख लगी ठीक वैसे जैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा कार का तो आप कहेंगे टंकी खाली में तो पेट्रोल डालना है। लेकिन अपने में पेट्रोल नहीं डालना जैसे जैसे होश जगता है वैसे वैसे सारी क्रियाएं शरीर की हो जाती सिर्फ एक ही क्रिया आपकी रह जाती है वह जागरूकता की क्रिया ध्यान की क्रिया इसलिए ध्यान आत्मिक है से सब सारे है इसलिए जो ध्यान को नहीं साध रहा है वह सिर्फ शरीर में ही जी रहा है वह आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता सिर्फ एक सूत्र है जो आत्मा का है वह है ध्यान ये सूत्र कह रहा है इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता क्योंकि शोक का कोई कारण नहीं है दुख का कोई कारण नहीं दुख तो होता इसलिए है कि मैं शरीर हूं ऐसी प्रतीति गहरी हो गई है दुख मिट जाता है जैसे ही यह साफ हो जाता है कि मैं शरीर नहीं और इसी शरीर में व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे ठीक ठीक प्रतीति हो गई कि मैं शरीर नहीं जीवन मुक्त कुछ देर तक शरीर में रुक सकता है आप भी शरीर में रुके जीवन मुक्त भी कुछ देर शरीर में रुकता है महावीर को ज्ञान हुआ फिर वो चालीस वर्ष तक और शरीर में थे बुद्ध को ज्ञान हुआ वो भी चालीस वर्ष तक और शरीर में थे क्यों रुके आप भी शरीर में रुकते हैं बुद्ध और महावीर भी शरीर में रुकते हैं आप रुकते हैं कुछ वासना पूरी करनी है इसलिए अब बुद्ध महावीर रुकते हैं कि जो उन्हें मिला है वो बांट दे कुछ करुणा पूरी करनी है इसलिए जन्मो जन्मों के बाद एक संपदा उपलब्ध होती है बुद्ध को अगर उसी वक्त वो शरीर से हट जाए चाहे तो हट सकते बुद्ध ने चाहा भी था बुद्ध सात दिन तक चुप बैठे रह गए थे ज्ञान के बाद बड़ी मीठी कथा है कि देवता उनके चरणों में आए और उन्होंने कहा आप बोले आप लोगों को समझाएं क्योंकि सदियों के बाद कोई इस अवस्था को उपलब्ध होता है बुद्ध होता है कोई आप चुप ना रहे आप लीन ना हो जाएं, आप खो ना जाएं, आप थोड़ी देर ठहरे इस किनारे पर थोड़ी देर रुके बुद्ध 40 वर्ष रुकते हैं इस किनारे पर यह रुकना कुछ पाने के लिए नहीं ये रुकना कुछ देने के लिए हम कुछ पाने के लिए शरीर को पकड़े हुए हैं। बुद्ध कुछ देने के लिए शरीर को पकड़ रखते जीवन मुक्त भी शरीर में रह सकता है लेकिन जीवन मुक्त होते ही एक बात तय हो गई कि एक बार शरीर छोड़ा गया अब कि फिर कोई शरीर नहीं फिर शरीर में प्रवेश संभव नहीं इस घर को खाली किया कि फिर कोई दूसरा घर होने को नहीं बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने जो पहले वचन कहे वो ये कहे कि हे वासना के देव अब तुझे मेरे लिए और घर बनाने की जरूरत न पड़ेगी मेरा आखिरी घर बन चुका और मिट चुका अब तुझे मेरे लिए शरीर न गढ़ने होंगे कितने तूने शरीर मेरे लिए गढ़े हे वासना के देव कितने जन्मों जन्मों तक कितने कितने प्रकार के शरीर तूने मेरे लिए गढ़े अब तू मुक्त हुआ अब तेरी सेवा की कोई जरूरत ना होगी जो व्यक्ति देह के रहते जान लेता है कि मैं देह नहीं हूं इस देह के गिरते ही उसकी अवस्था विदेह हो जाती उसका अस्तित्व तो होता है लेकिन फिर कोई रूप नहीं होता फिर होना तो होता है लेकिन इस होने के लिए कोई घर नहीं होता फिर इस विराट के साथ तादाद में सद जाता है जैसे बूम सागर में होती है लेकिन बूंद की तरह नहीं होती सागर हो जाती जैसे एक दिए की लौ आकाश में खो जाती खोती नहीं क्योंकि तो कोई भी ऊर्जा खो नहीं सकती लेकिन महासूर्य का हिस्सा हो जाती, महाप्रकाश का हिस्सा हो जाती। लेकिन देह में रहते हुए जो साधलेगा वही कुछ लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि साध लेंगे अंत में कुछ तो यहां तक खींच देते हैं इस तर्क को कि वो मरे हुए पड़े हैं और लोग उनके कान में मंत्र पढ़ रहे हैं गीता सुना रहे हैं नमोकार सुना रहे हैं वो मरे पड़े या करीब करीब मर रहे हैं जबकि वो कुछ नहीं सुन सकते जीते जी जिनको सुनने की बुद्धि नहीं आ सकी मरते वक्त लोग उनको गंगा पिला रहे हैं इस आसाम में के शायद मुक्ति हो जाए जब जीते थे तब वो गंगा ना जा सके बोतलों में बंद गंगा उनको अब पिलाई जा रही जीते जी ज्ञान की यात्रा ना कर सके अब मुर्दा शास्त्रों के शब्द उनके कानों में दोहराया जा रहा और जो दोहरा रहे वो किराए के लोग वो अपने लिए नहीं दोहरा रहे वो भी चार पैसे उनको मिलने वाले हैं वो दोहरा दे उनको खुद भी पता नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो क्या है मरते वक्त उनको भी जरूरत पड़ेगी कि कोई चार पैसे लेके दोहराए